प्रथमं अद विभाग अथारिक व्याख्या आपस्तंबूत्र व्याख्या हरदत्तमिश्रा महोदय अथ इन आनंद कस्तर प्रश्न त्र उच्य श्रौता उक्तानि कर्म उन तकर्थ गृह्युक् मया सूचित यत श्रौत गाणरन धर्मसूत्र चकार भगवापस्तंब अतः शौत अत अत व्याख्यानम वक्ष्य धर्मा एतानि अत्र चारिकिका व्याख्यासूत्रोक्ता हर्मा अपेक्ष शुचिना कर्तव्य आचांतेन कर्तव्य इत्यादि इत्यादिवचनात् श्रौतगाह्यकर्माणि कर्तुम् शुचित्वम् अपेक्षते इति गम्यते तत् शुचित्वम् तु धर्मसूत्रे वक्ष्यमाणान् धर्मान् अनुतिष्ठता प्राप्यते अतः सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः इत्यर्थः अत्र सामयाचारिकान् इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं क्रियते समयः व्यवस्था समयमूलाः आचाराः समयाचाराः तेषु भवः समयाचारिकः समयः इत्यस्य अमरे समयशपथा काल सिद्धांत अमरकोशे समय अद प्रयोग अभवत इती अस्मन मतम अग्रे पुनरुक्ति अभवत्ति यहां आचार उच्यम्वानिदोष प्रसजेत नियम कवक्ष अतः क्रिया निर्देशे अर्थे समयपद प्रयोग है तुशाया धर्मपद व्याख्यानम कर्मजन्य अभ्युदयेयसु यमगुण अपूर्व सख्यानम तदेतुकर्मा व्याख्या सूत्रकार अग्रे अध्यात्मयोकान अध्यात्मका अति चकार तेन यदि धर्मशब्देन आद सो्य व्यपदेत तरी सामंज्य भेत्म अग्रेपी आत्मलापरम विद्यमजानी उपदेश आत्मज्ञानंच धर्मशब्द्यात्मगा आत्मज्ञान अर्थ भरमीमस चतुर्थे सूत्रे तत्वन्वयादन्वयाक्रीम्शंकर भगवत्त्द स्वभाष्ये वेदस्य वेद्ञानक प्राण्य प्रतिष्ठा बृहदारण्य के शुत तमेत वेदन ब्राह्मण विवदिश्य समस्त वेद से आत्म प्रतिपादने प्रतिदन प्राण्यमती अतः धर्मश्द आत्मजान से ग्रहण युक्त भवि आत्मजान से हेतुताधनभूता धर्मशब्दे अत्र गृण्हियुः इति अस्मनमतम तादृशान सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः इति आरम्भे सूत्रकारः प्रतिज्ञां कृतवान यदी सामयाचारिकाः ग्रंथा धर्म सामयाचारिकान् धर्मान् इत्यत्र व्याख्या कवल पौरुषेयी व्यवस्था भवति तेन केना यहाँ व्यवस्था धर्म्येत अतः तदर्थ उत्तर सूत्र आरभ्यते से धर्म प्रमाण ये सैव धर्मा मन्वादय तैयारी यवस्था सव प्रमाण भविमर्ना कृता व्यवस्था प्रमाण